दाम में प्रेरणा हुई तो सबसे एक विनय है और प्रार्थना है वो ये कि भगवान के होते हुए भी जीव की दुर्गति होती है पक्का देख बहुत ये दे हृदय की हम बात करें ब्याहला रोग के जो रोजन का हमारे शौक नहीं पड़ा जो तो बता रहे हैं उसको सुन लोगे की उसमें तुम्हारा परम लाभ हो जाएगा भगवान के होते हुए भी, भी चराचर चर जगत क्लेशित है अशांत है दुखमय है जबकि सच्चिदानंद भगवान का सच्चिदानंद अंश है। ऐसे ही के होते हुए भी, भी तुम्हारी दुर्गति होगी तुम्हें नाना प्रकार के क्लेश और बंधन प्राप्त होंगे यदि आप उनकी आज्ञा का पालन न करें भगवान सच्चिदानंद श्री राम जी ने कहा वही हमारा सेवक है वही हमें बहुत प्रिय है जो हमारी आज्ञा का पालन करे अगर आप आठों पर गुरु आज्ञा में रहेंगे तो आपको माया परास्त नहीं कर पाएगी लिखित ले लो क्योंकि भगवान ने ही ये मर्यादा बनाई और आप जहां दिखावा करेंगे सामने कुछ और हो पीछे कुछ और हो आप जहां आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे आप भ्रष्ट हो जाएंगे आपको कोई नहीं बचा सकता चाहे कोई जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो चाहे कोई इस सृष्टि में इतिहास इस बात के साक्षी है कि ऐसे ब्रह्मली महापुरुष जिनमें इतनी सामर्थ है कि नई सृष्टि लग सकते हैं, लेकिन देखा गया उनको भी कि जहाँ कहीं किंचन मात्र अहम या किंचन मात्र तो भगवान की माया ने जाल बिछा दिया चाहे विस्वामिंद जी हो चाहे पाराश्रम हो कोई बड़े-बड़े चरित्र आते हैं। हैं अब रोज रोज सत्संग सत्संग सुनाते बैठकर सामने सुनते हैं। इसके बाद उस आज्ञा में न चले उसका उल्लंघन करें तो ये भागवती दर्द है कि तुम्हें काम सताएगा तुम्हें क्रोध आएगा तुम्हें लोभ आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा ये भगवान के आज्ञा का पालन न करने वालों के लिए भगवत पार्षद दंड देते हैं ये कामादि भगवत पार्षद है भगवान श्री कृष्ण ने तीनों को नर द्वार का द्वारा कहा कामा क्रोधा तथा नर दिए काम क्रोध मद लोभ सब तो चूंकि काम भी मद से ही होता है क्रोध भी मद से ही होता है और लोभ का भी कारण अहंता ममता ही है इसलिए भगवान ने तीन ही प्रधान जिस साधक के हृदय में काम वेदना जाग रही है इस शादक के हृदय में द्वेष है राग है क्रोध है अहंकार है ममता है तो आप साधना किस बात की किसके लिए कर रहे हैं तो ये ये कर रहे हैं आप वी पाठ कर रहे हैं आप सत्संग सुन रहे हैं लेकिन इसका परिणाम आपके ऊपर क्यों नहीं ध्यान रहा हमारी तरफ से आपके प्यार में कोई कमी कोई व्यवस्था बोलिए हमने मतलब अपने हृदय की बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं हमारी तरफ से कभी बोलिए या हमारे श्री जी की तरफ से कभी बोलिए श्री जी ने अपने निज महल में रखा है तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है तुम्हें पुरुषार्थ दिया है कि तुम उसको भजन में लगा दो बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी जितनी तुम्हें समझ है जितनी सामर्थ्य है वो केवल प्रभु चिंतन में प्रभु शिवा में प्रभु की आज्ञा में लगा दो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी आप विचार करके देखिए तो भजन विमुखता होती है गंदे आचरणों में प्रवृत्ति होती है ये तभी होती है जब हम का उल्लंघन करते हैं नहीं ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, जीवन की धारा है ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों के हृदय में काम नहीं आता क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं सबके हृदय में भजन करते करते भगवत आश्रित तो में प्रशांत हो जाता है क्योंकि भगवान ही सब में भगवान ने रामायण में कहा है में कि ज्ञानी और भक्त दोनों मेरे बेटे ज्ञानी मेरा प्रौढ़ बेटा है और भक्त मेरा अबोध बच्चा है तो जैसे अबोध बच्चा की माँ रक्षा करती है ऐसे मैं करो सदा तिर क रखवाली जिन बालक रखारी यदि ज्ञानी है तो अपने बल से अपनी रक्षा करें लेकिन भक्त की जिम्मेदारी हम अभूत बच्चे की तरह जितने आप में उतना प्रभु का गुणगान करते हो जो एक खींच दी गई है या आप ऐसे आप ऐसे ऐसे चलिए रहिए आप उस तरह से रहेंगे ना रहेंगे तो कला की भगवत प्राप्ति नहीं होगी और आपको तो अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में पक्का समझ लीजिए ऐसे ऐसे दंड विधान आने प्रारंभ हो जाएंगे प्रकृति हम चीख चीख के रोज लेकिन कोई सुनता नहीं भगवान की माया हम क्या बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष चीख चीख के लाखों की सभा में कहेंगे बहुत कम समय है अपने समय को भजन में लगा दो श्री जी की प्राप्ति कर लो ये, ये मनमानी आचरण आपको कहीं का नहीं रहने देगा कहीं का भी कोई भी लोग ना लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे वो आपका शर्वनाश कर देगा तो ये होता क्या है शरणागति के साथ क्यों होता है बस एक इसी प्रश्न का उत्तर देने आए कि आप कुछ भी कर लो यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बुद्धि आपको काम वेदना क्रोध वेदना से नष्ट कर देगी इसे बांध काफ सौ बातों की सौ बात है तुमसे भजन बने ना बने साधना बने ना बने जैसी आज्ञा है अपनी दिनचर्या की वैसे बैठ जैसे बारी पाठोरा बैठे हमें बैठे नहीं मन रहे हैं सत्संग बैठे हैं कमरे में उठने पड़े हुए जो हमसे बना बना राधा वल्लभ जी के दर, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो तो आपके अंदर ना आप तो आप हमें बताना खूब की तरह मेहनत करो इसके बाद अपराध कर दो इसके बाद आज्ञा लगन कर दो तो आपके हृदय को मलित कर देगा तो आपको लगेगा कि ये सब करने का फल क्या मिला जब हम सही मार्ग में चलते हैं तो हमारे अंदर में उत्तेजना बढ़ती है हमने सैकड़ों बार बताया काम क्यों की उत्तेजना क्रोध की उत्तेजना बढ़ रही और उसके अनुसार वो चेष्टा कर दिया गया तो जो दवा भजन की काम कर रही थी आपके अंदर से निकाल कर सब नष्ट कर रही थी वो पुनः संस्कार बैठ भाई हम किसले साधन मिल गए हमारा उद्देश्य क्या है क्या हमारा यही उद्देश्य है कि हम सुबह शाम साधना करें और इसके बाद दुराचरण प्रवृत्तियों का पोषण करें गलत आचरण करें होगा क्या हमें ये बताओ, होगा क्या तुम्हारा या हमारा या हमारा इस समाज का क्या होगा केवल तो है ना बाहर से हम भगवत मार्ग का दिखावा और अंदर से हमारे मनोवृत्ति में यदि वो उसका परिणाम आपको बहुत बुरा अनुभव में आएगा निश्चित हम विचलित हो जाते हैं कभी कभी क्लेशित हो जाते हैं। कहते हैं आग है उधर मत जवाब जा रहे कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके पहले भगवान संकेत न करते कोई भी घटना पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए पता हो जाता है बस सीधी बात अब जैसे नवल की सूरी जी है इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ हम पहले आज्ञा किए थे धाम में देखा कि पर्दा निकाले जा रहे है एक सीढ़ी हमका भाई बिना एक पकड़े सीढ़ी कोई ऊपर छुना अब अकेले चढ़ के एक आदमी को सपोर्ट में रख नहीं है तो इंतजार तो कोई भी अगर आज्ञा से चलोगे तो कभी इतना दुलार करते सबसे पहले बता देते होता क्या है कि हम अपनी बुद्धि लगाकर उस आज्ञा का मांग तो नहीं रखते एक बार गुरु जी ने कहा कि भगवान सब में तो एक से से जो है वो जा रहे थे तो एक पागल हाथी आ रहा था महावत ने कहा भाग बाबा हाथी पागल है भगवान सब में नजदीक हाथी ने पटक दिया नचनों से हुई आपने कहा हाथी ने हमें चूर चूर कर दिया किसी ने रोका नहीं बोले महावत तो चीख चीख के कह रहा था तो तुमने हाथी में भगवान देखा महावत में भगवान नहीं देखा भगवान ही तो कह रहे हैं भाग हाथी पागल है तो भाग जा चीख चीख के गुरुदेव संत महात्मा शास्त्र कह रहे हैं तुम्हें नष्ट कर देगी और आप प्रवाह चले जा रहे हैं अगर लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी सीता जी सीताजी उप तो प्रवेश कर जाता गुरु के द्वारा जो बनाई हुई सीमा शास्त्र के द्वारा जो बनाई हुई मर्यादा है यदि आप उसका पालन करोगे तो हम अपने अनुभव की बात कहते काम कुलो दुलो में इतनी दम नहीं क्यों हमें गिरा देगी वर्ष से लेकर जो 50 वर्ष की अवस्था हो रही जब जवानी का स्वरूप आया तो हमें समझे भी नहीं आया कि जवानी कहते कि पेट में अन्न नहीं किसी से बात नहीं कोई एकांत निरंतर चिंतक परायण तो वृत्ति ही नहीं आई कि काम किसी कहते हैं इस पूर्णय नहीं हुए जो अट्ठाईस बीस पैंतीस चालीस जगह ही नहीं है ना। समय नहीं हमारे पास उसके लिए समय तो अब बदाम पिस्ता हलवा एसी कूलर तो फिर उसका परिणाम तो आए प्रकृति का भोग करोगे तो प्रकृति आपकी वासनाओं को बढ़ाएगी जितना आप प्रकृति को स्वीकार करें उतना अखंड भजन में अपने चित्त को लगाएं उन सुखों को भोगे मन भोगता बहुत तो बनिए सुखों के भोगता बनोगे तो और मन भागेगा कि अब ये भोग मिले ये भोग और एक आगे उल्लंघन करोगे तो कई बार अपने कहा है जहां गुरु वज्ञा हुई तो सबसे पहला काम होगा कि इष्ट से अरुचि हो जाए के नाम में, धाम में लीला में अविचे गुरु पे अश्रद्धा हो जाना क्या इनके पास रहते हुए हमको लाभ क्या मिला जहाँ इष्ट गुरु में अश्रद्धा रॉन्ग पे फेंक देती नष्ट हो जाता सारा। हम बार बार प्रार्थना करते हैं जितना भजन बने अच्छी बात ना बने तो आप अपने कमरे में पड़े रहे बंद कर लिया कूलर चला लिया पड़े हैं जब आपके मन में आए तो भगवत स्मरण कर लीजिए नहीं तो पड़े कहा के चरणों में पढ़े तुम्हारा आहित नहीं होने वाला लेकिन तुम 10 घंटा खूब माला जब करो और उसके बाद दुराचार प्रवृत्तियों का संकल्प करो गलत आचरण को निश्चित दुर्गति का तुम को कर देगा बिल्कुल बहुत कम समय कोई नहीं बचा पाएगा कोई नहीं संभाल पाएगा अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे आप मनमानी आचरण करेंगे तो आपका मन ही आपको फंसा के नष्ट कर देगा आप देख लीजिए सब साधन हम इसील प्रार्थना करने आए हैं सुबह से तो इसलिए सावधान रहिए ऐसी कोई गलती मत करिए ऐसे कोई आचरण मत करिए जिससे हमें नीचा देखना पड़े और जिससे तुम्हारा नाश हो जाए अगर हम सब झुका दिए कि तुमने हमारे मुख में काली पोथ दी तो परिणाम में तुम्हारा नाश निश्चित है क्योंकि आप हमें बताओ हमारे दुलार में कमी हमारी सेवा में कमी हमारी व्यवस्था में कमी कि आप किसी भी से, अगर आप अपनी साधना में कमी करते हैं आप आज्ञा पालन में कमी करते हैं तो माया आपको परास्त करेगी और उसका दंड हमको यूं भोगना पड़ेगा की आप सिद्ध हो गए तो मुझे चयन नहीं मिल सकता अब हमारे स्वभाव माइक से कह रहा हूं अब मेरे स्वभाव में किसी को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रह गई हम भले गुस्सा में कुछ बोलते बाद में ही लगता है हृदय से लगाओ दुलाइया तुम सत पार चल का पर ये मूड बुद्धि वाले इस बाधा को जानते हैं अब हमारे हृदय में वो नहीं रह गया कि हम किसी को कष्ट दें किसी को निष्कासित कर दें ऐसा लगता है कि सब सब सकते हैं सबको चांस दिया जाए सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं चलो इस बार गलती हुई तो आगे बार गलती नहीं होगी अब हम करें तो क्या करें हमारा स्वभाव ऐसा नहीं अब अब पहले था अब श्री जी के चरणों के आश्रित होने पर रही नहीं गया हम फिर लौट गए जा रहे थे के उतर गए इसीलिए लौटी भैया समझ जाओ कोई साथ देने वाला नहीं चमत्कार का नमस्कार है जब चमत्कार हो रहा तो चार आदमी तुम्हारे साथ खड़े जरा से त्रुटि कर लोगे तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा इसे संसार कहते हैं संसार बहुत से चलो जहां हमारी तरफ से गलती तुम्हें दिखाई दे तो आप हमें बताए नहीं तो आप गलती मत कीजिए नहीं हमारा हृदय जलेगा हमारा हृदय जलेगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि हम किसी स्वार्थ से किसी से भी प्रेम नहीं करते सब बैठे हुए आप हो आप में एक खड़े होकर बताओ इस स्वार्थ से हमें सिष्य बनाया है बोलो हमारे किस काम में पा रहे आप अपना कल्याण कर लो यही हमारी आकांक्षा है आपको परमानंद की अनुभूति हो जाए आप निहाल हो जाओ आपको ना प्राकृतिक दुख झेलना पड़े और न देवी दुख झेलना पड़े आप बोलो हम गलत बोल रहे इस पर लोग सकल सुख पावत मेरी शुभ या कृष्ण गुण संच आप कहीं पूरा वृंदावन है आप जाके आश्रमों में देख लो कि शिष्यों के साथ क्या बर्ताव होता है शिष्यों के साथ क्या व्यवस्था होती क्या हम गुरु शिष्य जैसा बर्ताव करते हैं कि माता और पुत्र जैसा बर्ताव करते हैं आपको देख लीजिए किसी भी तरह से आपको न शारीरिक कष्ट हो और ना मानसिक कष्ट हो फिर आप उन्हें मानसिक कष्ट दे तो आपको कैसे लाभ कि तुम हमारे शिष्य हो तुम्हारा कल्याण नहीं होता तो हमारा जीवन किस काम का जितना जितना तुम प्रपंच में फंसोगे उतना उतना हम अपने को समेटते जाएंगे आपको लग रहा है कि हम इस वेष का निर्वाह नहीं कर सकते तो सम्मान के साथ श्री जी के चरणों में अर्पित कर दो घर जाओ ब्याह करो आराम से करो हम अनुमति देते यदि आपको ऐसा लगता है की नहीं हम सुधर सकते तो हम प्राणपथ से आपका सहयोग करें आप हमारा सहयोग कीजिए सब साधन कोई भी ऐसे आचरण मंत्रो जो हम सुने फिर हमें कष्ट लगे फिर हमें दुख हो ये हमें बर्दाश्त आप सोचो हम एक एक साधक को कितने प्यार से सजा के चलाना चाहते श्री जी तक पहुँच और वो साधक थोड़ी देर में अपने आप को नष्ट करना चाहे तो कितनी तुम्हारा पतन बताओ हमारी चलन तुम्हारा भजन तुम्हारी भगवत प्राप्ति की पुष्टता तो हमारे छाती चौड़ी हो जाएगी हृदय सीतल हो जाएगा यही तो हमें सुख लेना कि आपका कल्याण हो जाए आपको भगवत प्राप्ति हो जाए अगर हम प्रत्येक साधन से प्यार करते हैं उसको डांटते हैं भगवत तो प्राप्ति के लिए आप हमारा सहयोग करें हम यही कहने आए अगर हमें कोई ऐसी गलती बातें या आज्ञा का उल्लंघन सुनने को मिलता है तो आप समझ लो ये शरीर रोगी है अगर मानसिक रोग हमें सता गया ऐसे तो हवा खाओगे किसी काम के नहीं जाओगे हमारा आना जानना बोलना चालना सब बंद हो जाए क्योंकि शरीर में इतनी दम नहीं है ये तो भागवत शक्ति से बात चल रही है ऐसी कम से कम सरा चाहिए जैसे साधक चेष्टा करते हैं कि यार जब हमारे सुनेंगे गुरुजन तो कैसा लगेगा सोचो मतलब जरूरी थोड़ी कि कोई बात समाज में आए तभी हो सावधान उठना बैठना चलना देखना सुनना बोलना खाना पीना हर बात शास्त्र आदेश करता है ऐसे करोगे कहीं तो छूट भगवान ने नहीं दी कोई भी ऐसी बात नहीं जो शास्त्र में भगवान ने हम वैसे ही खाएं वैसे ही बोले वैसे ही बैठे वैसे ही चलें जैसा शास्त्र कह रहा है हमें भगवान मिल जाए अच्छा भगवान मिले ना मिले हमारा वर्तमान समय भगवत स्वरूप में व्यतीत तो हो रहा है इसमें तो कोई संशय नहीं मान लो हम हैं राधा राम कीर्तन कर रहे हैं या बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं श्री जी के लिए हम तो नहीं बन हम बैठे हैं लेकिन हम दुराचरण तो नहीं लेकर गलत आचरण तो नहीं लेकर इसी से सी जी हमारा वर्तमान पवित्र जा रहा है साधना नहीं हो रही तपस्या नहीं हो रही पर हम पवित्र आचरण भी थी हम गलत था चौबीस घंटे में सावधान को ये सावधान रहना चाहिए कि दस घंटे भजन करने पर एक मिनट यदि कहीं दुराचार प्रवृत्ति आ गई तो सब पोछा लगा देंगे सब बिगड़ जाएगा तो सावधान हम चाहे जितना नाराज हो लेकिन अंदर से कष्ट होता है किसी साधक को जाओ अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर देखते तो कष्ट होता है इसलिए बहुत सावधान होकर चलो नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ेगा सब बातें तुम्हें बाद में आ कोई किसी को समझाने वाले नहीं देख लो समाज क्या हो रहा है दे दिया, कंठी मरो चाहे जीवरा मनो ऐसा ऐसा बर्ताओ शिष्य खुद गुरु की सेवा करें और यहाँ उल्टा उल्टा गुरु शिष्य की सेवा कर रहे हैं और हर शिष्य की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं हमें गर्मी व्यवस्था हमें अमोक व्यवस्था जिसे गुरु की परिचर्या की जाती है ऐसे हम तुम्हारी परिचर्या कर रहे तुम्हारी सेवा कर किस लिए तुम्हें भगवान प्राप्ति हो पूरे वृंदावन में जाओ किसी किसी शिव को ऐसी जैसा तुम आनंद ले रहे हो आप पहल के देख लो तो आश्रमों में रहे धक्का मार्के लगा दिए आप ऐसे कोई आचरण न करें आप कोई ऐसी चेष्टा करें अपने समय से दर्शन करने जाए समय से वाणी पाठ समय से भोजन आप अपने कमरे में लेते रहे भजन नहीं।, नहीं हो रहा कमरा बद आराम से लेते इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए क्योंकि प्रपंच नहीं हो रहा ना कोई द्वेष नहीं हो रहा कोई दोष नहीं हो रहा इसी से भगवत प्राप्ति मन धीरे धीरे शांत हो जाए शांत हो जाए अभी हम कह रहे थे कि मन अजेय है अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो तभी आप अजय हो सकते हो और तथा देखो जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता ध्यान रखना काम को अष्ट मैथुनों में, में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय अगर आश्रय हम तब तो समझ रहे हैं मुझे बहुत जोर की भूख लगी ले है लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी और अगर उसको है कि तीन किलोमीटर में अमुख घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा तो हमको यहां से तीन किलोमीटर दौड़ा देगी ऐसे काम अगर उसको आश्रय मिला कि अमुक व्यक्ति या अमुख स्थान जाने पर हमारी वासना की पूर्ति हो जाएगी अब मिल सकता उसको। भागना पड़ेगा। हर काट दो, जहाँ से काम की वेदना हमें काम को अगर आश्रय नहीं दोगे तो बच जाओगे उसका आश्रय किसी भी व्यक्ति किसी भी उससे संबंध मत रखो जिससे आपको लगता है इसके समीप बैठने से हमारा काम भाव पुष्ट हो सकता है बिल्कुल खराब नहीं ये वो जहर है जन्म जन्मांतरों से हमें मारता चला रहा है प्रभु से विमुख करता चला रहा है घबराने की जरूरत नहीं जैसे कभी अंदर की बात कभी ऐसा भाव आवे ना और ऐसा कभी करके देखो तो कैसा लगता है जब आपके अंदर काम वेदना आवे तो श्री जी के पास बैठो रोने लगो की लाडली आपके लिए तो सारे संसार के संबंध छूटे अब अगर मेरा हृदय इस से चलेगा तो लाडली हम कहा जाएंगे किसके पास जाएगा और रो अगर देखो कैसा आपको आनंद अनुभव होता है अब काम में इतना जागृत हुए आप श्री जी का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करोगे तो काम पहुंच जाओगे सबको इस, सब इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा इस आग से निकलना पड़ेगा कभी ऐसा हो तो श्री जी से रो कि लाड़ी आप करुणा में देख लो हमारे हृदय में जलन हो रही काम की हे काम तुख निकल प्यारी तो आप कृपा करो तो आप देखो आपको शांति मिल जाएगी बहुत करुणामय स्थिति है हम ठाकुर जी के नाम का बदले श्रीजी का चरणों का बदले तो देखो हृदय शीतल पर होता क्या है कामना का अवसर देते हैं कामना को अवसर देते खाली रहते वो चिंतन बना चिंतन बना तो श्री जी का चिंतन छोड़ के वो चेष्टा में उधर जाते बस यही प्रतन हो जाता है हम साधक हैं कभी ऐसी सबके हृदय प्रत्याश नहीं बदला चार साधक बैठकर आपस में उसका निरा तो करो नहीं तो, अगर नष्ट तो न हो जाए तो बताओ बिल्कुल आप अनुभव करके देख लो हमने अनुभव किया गुरुजनों के चेहरे में चेहरा नेत्र में नेत्र मिलाते ही दथा बदल गई एकदम कदम सामने नेत्र पड़ते है और होता क्या है कि हम गुरुजन को सामने नहीं देखते उनकी आज्ञा को लंघन करके संसार के चिंतक बस यही फेल हो जाते हैं जब कभी कोई विकार हो तो श्री जी से प्रार्थना करो गुरु जी से प्रार्थना बोले, बोले आपका विकार नष्ट हो जाएगा आप कोई धैर्य एक शांति एक विश्राम भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली सब भोगी रहे मल रहे सब कहीं किसी को विश्राम नहीं नवीन नवीन तष्णा नवीन नवीन बात जीव को नष्ट किए बच्चों शांत करो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा भोजन छोड़ दो दो दिन छोड़ आप देखो एक तर ठीक हो एकदम आपको लग रहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है आप जब का लेके बैठ जाओ यही हमारे पास बल है ये बल थोड़ी कि हमारे अंदर क्रोध आया तो थप्पड़ मार दिया काम आया तो गंदी चेस्टाएं करे साधन आया सावधान बताना था कि हमें बहुत दुख होता है जब कोई धर्म विरुद्ध बात सुनते हैं हम उसका पता भी नहीं चाह सकते नहीं चाहते मान लो जैसे निकाल दो तो, तो निकाल तो देने के लिए उसका तो हो जाएगा अगर वो साधक पुनः कहीं सत्संग के द्वारा एक बार संभल के चले तो उसका कल्याण हो जाएगा निकालना समस्या का हाल नहीं उसके अंदर की काम बेदना निकल जाए यही समस्या का हाल शराब भी बुरा नहीं है शराब पूरी है प्यार से उसे अगर शराब छुड़ा दी जाए तो साधु भी बन सकता है ऐसे कोई किसी से भी गलती हो सकती है अगर गलती हो तो उसको मिलकर करके उस गलती का अगर निराकरण कर दिया जाए गलती उसकी निकाल दी जाए तो शुद्ध महात्मा बन जाए बस यही विचार हमको डाउन कर देते हैं जहां कोई बालदा रत्लता तो सुधर सकता है पता नहीं किस घड़ी में उसको ठग जाए कि हम मुझे भगवत आराधना करें जब रत्ना कर जैसे बाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं बिलोमंगल जैसे वैश्यागामी बिलो मंगलाचार्य बन सकते हैं अजामिल जैसा पापी नारायण उच्चारण से भगवत प्राप्ति कर सकता है तो हर एक चीज भगवत प्राप्ति ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आके हमें शिथिल कर देते नहीं सबको सबको सब को, सब, सब, सब, सब भगवत सौ बार गलती के बाद फिर शायद इस बार इस बार तो सब जाना चाहिए फिर गीरा तो लगता है फिर इस बार हम आखिरी सांस तक विचार करते शायद इस बार कर इसलिए आप लोग कोई ऐसी गलती न करो कोई ऐसी चेष्टा ना करो, करो शांत भाव से श्री जी का कर चिंतन करते रहो जहाँ कोई विकार आदि देना देना। अगर हमें कुछ नहीं सहन हो रहा, तो हम रो दे लाड ली उसी समय आनंद स्वरूप प्रभु हृदय शीतल कर रहे ऐसा तो भगवान के वचन है करो सदा दिन कह रखारी जी पालक राखे माता है शांत भाव से भजन प्रायण रहो कोई ऐसी दुष्चेष्टा कोई ऐसा दुष्चिंतन ही ना करो जो तुम्हें पतन कर दे पहले से सावधान रहो समय ही न लो जो पीछे की अवस्था गई समय ही आपने तो मान लो यहां देखा ही है आप लोग कमंडल मधुकरी से उधर को किसी से कोई आग दे इतना चार लोग इस नहीं तो जीवन ऐसा नहीं रहा किसी से कोई मतलब एक कमंडल ढोली कोई कोई किसी से कोई कोई शिष्य नहीं कोई मतलब नहीं उस जीवन का अनुभव तुमने बता रहे अगर आप चल दो तो, तो अभी आनंद का अनुभव हो जाए तुम लोग जैसी व्यवस्था मेरे जीवन में नहीं व्यवस्था मिली जीवन वो मदन पेर के ऊपर कूटिया है देख लो उसमें कौन सा ए लगा है न पंख न बिजली बाथरूम न पानी न भोजन भोजन एक कुटिया मिला है वो भी वर्षा में टपकती थी पानी गिरता था तो ऐसे ठाकुर जी के सिंहासन में लिपट के रात पार करते थे जो मधुकनी में मिला वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे वही उसी से उधर पोषण करते थे बढ़िया हाँ अवसर है भगवत प्राप्ति कर लो ये सब कुछ नहीं है। रहे सब मरी रहे संसार के लोग ए बेकार बन को मत दौड़ा लो मन रहे बेचारे मन रहे वासना उनको नष्ट किए डाल रहे कुछ नहीं कुछ नहीं केवल क्यों मर रहे हो क्यों ऐसा मान रहे हो कि बड़े भाग्यशाली दिन को भोग मिले उनसे पूछो जाकर के क्या दशा है उनकी भोगते हुए भी तृष्णा उनको चलाए डाल रहे ये नहीं वो वो नहीं वो, नहीं वो उनको नाश किए दे रहे कम से कम तुम्हारे अंदर तृष्णा तो नहीं काम नहीं अकेले तो है अगर कामना को आप रोक गए तो निष्काम हो गए वो कामना और तृष्णा दोनों से जल रहे भोग हैं, जितना भूख भूगते हैं कितनी नवीन तृष्णा रूप धारण कर लेती और उनको नष्ट किए दे रहे हैं। साफ बहुत बढ़िया अवसर मिला है भगवान माया से निकाल दिए भजन प्राय पूरा बेहला कर